श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट श्री के लिए बाबू द्वारा गृह निर्माण तथा उस कार्य में कप्तान की सहायता उस गृह में श्री रामकृष्ण देव का एक रात्रि निवास संभवतः सन 1874 ईस्वी में श्री माता जी का द्वितीय बार दक्षिणेश्वर आगमन हुआ था पहले की भांति उस समय वे नौबत खाने में श्री रामकृष्ण देव की जननी के साथ रहा करती थी शंभु बाबू को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने नौबत खाने में स्थान की संकुलनता के कारण उनको वहाँ रहने में असुविधा हो रही है यह अनुमान कर दक्षिणेश्वर मंदिर के निकट 250 सौ रुपये देकर कुछ जमीन मोरूसी करा ली तथा वहाँ पर एक अच्छी सी झोपड़ी बनाने का निश्चय किया उस समय नेपाल राज्य के कर्मचारी कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय महोदय श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगे थे तथा उनके प्रति अत्यंत श्रद्धाशील हो गए थे कप्तान विश्वनाथ जी ने जब उस बात को सुना तब वे उसके निर्माण के लिए जितनी लकड़ी की आवश्यकता थी देने को प्रस्तुत हुए नेपाल राज्य की साल की लकड़ी का व्यापार कार्य उनके जिम्मे रहने के कारण वह काम उनके लिए विशेष कठिन नहीं रहा गृह निर्माण का कार्य आरंभ होने पर श्री विश्वनाथ जी ने गंगा के दूसरे तट पर अवस्थित बेलूर ग्राम की अपनी लकड़ी की टाल से साल की लकड़ी के तीन गट्ठे भेज दिए किंतु रात में अत्यंत प्रबल रूप से गंगा जी में ज्वार आने के कारण एक लट्ठा बह गया तदर्थ क्षुभ्ध होकर हृदयराम ने श्रीमा को भाग्यहीन कहा था अस्तु लट्ठे के बह जाने की बात को सुनकर कप्तान ने और एक लट्ठा भेज दिया गृह निर्माण संपूर्ण होने पर श्री माता जी ने एक वर्ष तक उस गृह में निवास किया था घरेलू कार्यों में सहायता देने तथा सर्वदा श्री के साथ रहने के लिए एक परिचारिका को नियुक्त किया गया था श्री उस घर में रसोई बनाकर प्रतिदिन श्री राम कृष्ण देव के लिए विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दक्षिणेश्वर मंदिर में ले जाती थी तथा उनके भोजन के बाद पुनः वहाँ लौट आती थी उनके संतोष तथा समाधान के लिए दिन में श्री रामकृष्ण देव भी कभी कभी वहां जाते थे एवं कुछ देर तक वहां रहकर दक्षिणेश्वर मंदिर लौट आते थे केवल एक दिन उस नियम का व्यतिक्रम हुआ उस दिन अपराह्न में श्री रामकृष्ण देव के वहां आते ही आधी रात तक ऐसी मूसलाधार वर्षा होने लगी थी कि उनके लिए मंदिर लौटना असंभव हो गया था अतः विवश हो उन्हें उस रात को वहाँ रहना पड़ा था श्री ने रसेदार तरकारी झोल और भात बनाकर उन्हें वहाँ भोजन कराया था एक वर्ष तक वहाँ रहने के पश्चात श्री माँ आव के रोग से अत्यंत पीड़ित हुई उनके आरोग्य के निमित्त शंभु बाबू विशेष प्रयत्न करने लगे उनकी व्यवस्था व्यवस्थानुसार डॉक्टर प्रसाद ने उस समय श्री माँ की चिकित्सा की थी कुछ स्वस्थ होकर श्री अपने नैहर जयराम भारती चली गई यह घटना संभवतः सन 1876 ईस्वी की है किंतु वहां जाने के कुछ दिन बाद पुनः उस रोग से वे पीड़ित पीड़ाग्रस्त हुई क्रमशः वह रोग इतना बढ़ गया कि उनकी शरीर रक्षा के बारे में भी संशय होने लगा श्री माँ के पूज्य पिता श्री रामचंद्र जी का तब स्वर्गवास हो चुका था अतः उनकी जननी तथा भ्रातृवर्ग यथासाध्य उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे सुना जाता है कि श्री कृष्ण देव ने उस समय उनके कठिन रोग की बात को सुनकर हृदय से कहा था अरे हृदय वह श्री केवल क्या आती और जाती ही रहेगी मनुष्य जन्म का कुछ भी नहीं कर पाएगी रोग का जब किसी भी तरह से उपशम नहीं हुआ तब श्री के मन में देवी के समीप धरना देने की बात उचित हुई जन्य तथा भाइयों को पता लगने से उसमें बाधा पहुँच सकती है यह सोचकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा तथा गांव के श्री सिंहवाहिनी के मंदिर में जाकर प्रायोपवेशन करती हुई वे पड़ी रहीं कुछ घंटों तक उस प्रकार रहने के पश्चात प्रसन्न होकर देवी ने उनके आरोग्य के लिए औषधि का निर्देश प्रदान किया था देवी के आदेशानुसार उस औषधि के सेवन से उनका रोग शांत हुआ तथा क्रमशः उनका शरीर पहले की भांति स्वस्थ होने लगा धरना देकर श्री को औषधि प्राप्त होने के समय से इन देवी के विशेष जागृत होने की ख्याति चारों ओर के गांवों में फैल गई लगभग चार वर्ष तक श्री कृष्ण देव तथा श्री के इस प्रकार सेवा करने के पश्चात शंभु बाबू रोगग्रस्त हो गए उनकी पीड़ित अवस्था में एक दिन श्री कृष्ण देव उन्हें देखने गए थे तथा वहां से लौट उन्होंने कहा था शंभु के दिए में तेल नहीं है श्री रामकृष्ण देव का कथन सत्य हुआ बहुमूत्र रोग के कारण भ्रम हो जाने से श्री शंभु माबू का देहांत हो गया वे अत्यंत उदार तथा तेजस्वी ईश्वर भक्त थे अस्वस्थ अवस्था में भी एक दिन के लिए भी उनकी मानसिक प्रसन्नता नष्ट नहीं हुई थी मृत्यु के दो चार दिन पूर्व उन्होंने हर्ष के साथ हृदय से कहा था मृत्यु के बारे में मुझे कुछ भी चिंता नहीं है बिस्तर बोरी बांधकर मैं तैयार बैठा हुआ हूं। शंभु बाबू के साथ परिचय होने के बहुत पहले ही योगारूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा था कि जगदम्बा ने शंभु बाबू को ही उनका दूसरा रसददार मनोनीत किया है तथा उनको देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है श्री रामकृष्ण देव की जननी चंद्रमणि की अंतिम अवस्था तथा मृत्यु अस्वस्थ होकर श्री माताजी के नैहर जाने के कुछ महीनों बाद श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक विशेष घटना हुई थी फाल्गुन सोलह सन 1876 सौ ईस्वी श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के दिन उनकी जननी श्रीमती चंद्रा देवी का देहावसान हुआ उस समय उनकी आयु पचासी वर्ष की थी एवं उसके कुछ दिन पूर्व से ही बुढ़ापे के कारण उनकी इंद्रियों तथा तो मन की शक्तियाँ अधिकांश रूप से विलुप्त हो चुकी थीं उनके मृत्यु के संबंध में हृदय से हमने जैसा सुना है वैसा ही यहाँ प्रलिपिबद्ध कर रहे हैं